और भगवान के जन्म और भगवान के जन्म लीला कथा कृष्ण के स्वरूप को हम जान रहे हैं और हम उन युगों को पहचान रहे हैं जबकि बात धर्म की होती थी सांप्रदायिक सोच वाहि आडंबर की भांति सामुदायिक सामाजिक और सांप्रदायिक होती है हम कपड़े कैसे पहनें, हम समाज को कैसे सुव्यवस्थित करें हम समाज की रक्षा कैसे करें हम समाज से अलग कटे हुए ना हों समाज का हम सम्मान करें और समाज हमारा सम्मान करे। और ये सब धर्म पर आधारित हो ये एक सांप्रदायिक सामुदायिक सोच है जिसके बिना आप समाज में रह भी नहीं सकते लेकिन धर्म अंतर की राह है जो कभी नहीं बदलती सांप्रदायिक सामुदायिक सोच बदलती रहती है जब आप मिडिल ईस्ट की गुलामी में थे तो बढ़िया चूड़ीदार पायजामा अचकन पहनते थे उन्हीं की देखा देखी आपने भी सांप्रदायिकता को ओड़ा उस्तादवाद शागीदवाद और जमूरावाद शुरू हो गया और दम ही ईश्वर की राह बन के रह गई मेरी इज्जत हो मेरा सम्मान हो इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े आधा पाप वो भी तैयार है लेकिन वेद ने कहा कि धर्म ये नहीं है संप्रदाय अनेक हो सकते हैं धर्म एक ही रहेगा वो नहीं बदलेगा जैसे धरती पर नाना देश हैं, प्रदेश हैं, शहर हैं, गलियां हैं, बस्तियां हैं घर हैं ये सब बटे बटे हैं ये अनेक हैं, हो सकते हैं आकाश तो एक है वो नहीं बटता उसी प्रकार धर्म का बंटवारा नहीं होता है विषय जगत विष बांटता है और भक्त जगत प्रेम बांटता है तुम क्या बांट रही हो अपने अपने से पूछो बुरा लगता होगा मेरा कहना <laughs> लेकिन किसी का विश्वास खोना भक्ति और ईश्वर दोनों को खोने के समान है तो जीवन का अर्थ क्या रह जाएगा लेकिन जब हम वाहि सांप्रदायिक सोच में रहते हैं तो झूठ कपट फरेब यही हमारा मुकद्दर होता है ये भक्ति होती है हमारी वेदने ने कहा यह रहा नहीं जैसे भौतिक जीवन में तुम्हारा एक घर होता है और एक वो स्थान जहां तुम नौकरी धंधा या कारोबार करते हो और तुम दोनों को इकट्ठा जीते हो स्वामी जी घर गृहस्थी करनी है तो फिर नौकरी कैसे कर पाएंगे ऐसा किसी मूर्ख ने मेरे से नहीं कहा कि नहीं भाई घर गृहस्थी बसानी है तो नौकरी तो करनी पड़ेगी ये सब ने कहा तो यहां घर मेरा स्व है परोक्ष में ले रहा हूं सत्य नहीं है ये और नौकरी मेरा निमित्त जगत है दोनों जगत में जीता ये बात मुझे अच्छी से समझ में आती है हाँ, भाई घर गर गृहस्थी चलेगी कैसे इस निमित्त जगत के बिना स्व भी भी टाए टाए है। हाँ, काम धंधा नहीं करेंगे कमा के नहीं लाएंगे तो घर वालों को खिलाएंगे क्या तो वेद ने कहा उसी प्रकार तेरा अंतर जगत ही सत्य रूप में स्व है और वाह संसार एक नाट्यशाला है कर्तव्य का क्षेत्र है निमित जगत है हमने कहा यही नहीं मानते ये हम नहीं मानते हम तो बाहर नौटंकियां करेंगे नाटक करेंगे ड्रामे करेंगे जब कुछ नहीं मिलेगा मंत्र रटने से नहीं मिलेगा तो सबको जहर दे डालेंगे आखिर अपना सिक्का तो उजवा ही है यही कर डालेंगे क्योंकि जो बीज रूप अपने को नहीं जानता है वो घटिया से घटिया पाप करता है उसके पास न पूजा है न पाठ है ना भक्ति है वो सिर्फ झूठ बोलता है स्वांगी मक्कार है और आधा दर्जे का पापी है वो उसका तो उद्धार भी नहीं होना क्योंकि ये सब जब लौटेंगे तो उसको समझ में आएगा कि शरीर जो उसका संसार था उसका हर कोना जब फूटेगा तभी तो वो जानेगा कि उसने क्या किया कि कौन सी भक्ति थी ये तुम्हारी ये अधम पाप है एक उदाहरण देते हैं आप किसी के साथ कोई बड़ा गुना किसी ने या कुछ ने किया तो जब उनसे पूछा गया तो बोले हमसे क्या मतलब हम नहीं जानते पूछा अगर तुम्हारे पोते को कोई इतना ही बड़ा काम कर गया होता तो क्या तब भी यही जवाब देते तो तुम्हारी भगवान में आस्था क्या है लेकिन नहीं जब हम अंतर जगत से हीन होते हैं तो हम अधम पापी होते हैं इसीलिए वेद ने कहा कि स्व जगत ही मूलता तेरा जगत है और उसके लिए तुझे कोई पाप नहीं करने है क्योंकि यहां दम रावण है भीतर तो बाहर कैसे करेगा तुम तो? ये तन अवध है जहां दस इंद्रियों को रखने का भाव दशरथ है ये तेरा परिवार है घटघटवासी अजर अमर अविनाशी परमेश्वर का लीला अवतार आत्मा ही परमात्मा का परम हटा दो परम धन आत्मा परमात्मा परम हटाया बाकी क्या रहा तो ये घटगटवासी अजर अमर अविनाशी ही आत्मा श्री राम है ये तेरा परिवार है और योग स्थित मन योगी लक्ष्मण है भक्ति में रत भाव भरत है और विषय झूठ कपट फरेब मकारी इन सबको नाश करने वाला भाव कृपुशूदन शत्रुघन है हाँ, अभी तो इनसे लिपटी बैठे मारेंगे क्यों ये तो माई बाप हैं पिता हैं है हाँ, यही पति परमेश्वर भी है ये भाव ढेर है। सारे हैं अभक्ति का स्वांग भी है हाँ, वो गुरु पिता बनना चाहते हैं ये गुरु माता बनना चाहते हैं नाटक चलते रहते हैं। हाँ, हाँ। ये अधंतम पाप है इनका कोई प्रायश्चित अब नहीं होना क्योंकि प्रायश्चित के अवसर भी हम अपने हट की वजह से गंवा देते हैं फिर कोई उद्धार नहीं होता है फिर कोई छूट नहीं मिलती कहा इस जगत को नित्य जगत जानो क्योंकि जब जब जन्म पाओगे इन्हें अपने साथ पाओगे बाहर नाट्यशाला है बाहर के का गृहस्थ धर्म भी नाटकीय औपचारिकता भरे न साथ आए न साथ जाएंगे और हर जन्म बदलेंगे तस्वीरें सारी ये तो रेलगाड़ी है पहले ब्रह्मसूत्र ही आज लेंगे हाँ क्या कह रहे हैं सुसुप्त सुसुप्त क्रांतोर भेदेन अर्थात सुसुप्त युत क्रांत भेदेन ये ब्रह्म सूत्र है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि जैसे स्वप्न में तुम अपने ही मन के आकाश में विचरते हो नाना प्रकार के चित्र विचित्र रूप देखते हो स्वप्न चलते रहते हैं देखते रहते हो तो उसी प्रकार वाहि जगत स्वप्न की नहीं एक रेलगाड़ी की तरह आगे बढ़ता दृश्य बदलता रहता है रूप बदलते रहते हैं इन सब में जो नहीं बदलता है वही आत्मजगत है सत्य जगत है और वो आकाश है जो भीतर है हमारे जो ईश्वर है हमारा जो घटखटवासी है अब संप्रदायों में भीतर जाने की बात ही खत्म कर हाँ, सबको आजादी दी असुर ने कहा था ना कि वीर भोगिया वसुंधरा, और, और सुर ने कहा था वीर वंदिता पूजिया व सुंदरा ने कहा मैं सबकी वंदना और पूजा करने के लिए आया हूं ने कहा मैसे तो भोगना ही है बस मुझे ना धर्म से कर्म से ईमानदारी से ना किसी भक्ति से काम है जो मेरे हाथ आए मैं उसे चबा जाऊं और जब हम अंतरमुखी नहीं होते हैं तो हम सपनों को ही जीने लगते हैं और जब हम सपनों को जीने लगते हैं तो हम स्वच्छंद स्वेच्छाचारी हो जाते हैं ईश्वर की राह हम पा ही नहीं सकते सबको याद है कि इन्हें को मरना है तो पूछो पाप की गठड़ियां फिर क्यों बनना है ये गलत बातें ये गलत कर्म क्यों है एक उदाहरण देते हैं हम हर एक का मन करता है जो चीज उसको अच्छी लगे वो धड़ से पकड़ लाए आपका भी करता है सभी का करता है शोभ रखागा भी किया था मालूम अब राम के पास जा पहुंची बोले तुम सर तुम सा नर नमोसम नारी चलो गर्की चलाए गाड़ी गृहस्थी बनाए थे अब पूछो उससे कि राम है सूरज सूर्यवंशी और रावण की बहन शूप रखा तांत्रिक अंधेरा है विषय अब सूरज के सामने उसे भस्म ही तो होना तो प्रभु श्री राम दया करके कहते हैं कि यहां से जा तेरा यहां गुजारा नहीं नहीं मानती है तो कहा लक्ष्मण जी के पास चले जाएगा कोई होए चलता है लक्ष्मण जी के पास जा पहुँच तो लक्ष्मण जी ने कहा अरे वहीं जा तो भड़की और बोली तीनों को खा जाऊंगी जानकी समेत दोनों को खा जाऊंगी बाटा क्योंकि तांत्रिक विषयात अंधेरे यही करते हैं वही करूं तब भी देखो परमेश्वर उस पर दया करते हैं खाली नाक कान काट के छोड़ देते हैं चाहते वही भस्म कर देते हैं। और हमारे साथ भी यही हो रहा है नाक कान सब जा रहे हैं हर कोई हमको जान रहा है लेकिन फिर भी हम ऐठे ऐठे घूमते हैं कि हमारी हर जगह प्रतिष्ठा हो रही है तो कहा ये स्वप्न के पीछे भागना सपनों को पकड़ना अपनी योग्यता न न नापना स्वयं राह पे न आना अधम मनोवृत्तियों में फंसे रहना कुमारियों का संग करना और फिर सूरज पकड़ना तो हाथ तो जल भर जाएगा ही राख हो जाएगा संपूर्ण सचराचर एक स्वप्न की नाई है ये सत्य नहीं है किसी के घर पैदा हुए बड़े हुए घर बना मंजिले आई हा नाती पोते हुए और फिर एक दिन राम नाम सत्य है चल दिए चिता की लकड़ियों पर राख में बदल गए और नाना योनियों को भटकते हुए जब एक युवो के उपरांत फिर आए तो क्या वो, वो मिलेगा तुम्हें ढूंढते रहोगे उस छिपकले की तरह धर्मशास्त्री की तरह ये तो रेल का सफर है जो दृश्य छूट गए वो छूट गए अगले देख और ये बदलते रहेंगे यही इस ब्रह्म सूत्र ने कहा जो अपने को नहीं जानेंगे जो अपने को नहीं पहचानेंगे जो अपनी वस्तु स्थिति का भान नहीं करेंगे वो सपनों के साथ ही टूट जाएंगे दृश्य देखा बहुत अच्छा लगा गाड़ी से फाद गए तो क्या होगा बोलो क्या होगा कुछ बाकी बचेगा और जो अपनी वस्तु स्थिति को भापेंगे जाने के कि चलते हुए दृश्य है तेरा स्वजगत है तेरे भीतर है निमित जगत के पीछे भाग मत, जो नित्य जगत है वो तुम्हारे भीतर है जहां भक्ति स्वरूप तुम जानकी हो जीव चाहे वो अपने को आदमी औरत मत गिनना यहां हा नहीं तो फिर मीरा भाई आएंगे पूछने कि दूसरे मर्द कहां से आए हमने तो सुना एक ही मर्द है हां तो जीव जान की आत्मा श्री राम जूठा भो मुदित सुबधा कि वो तो अतिशय निर्मल है जो तुम्हारा स्वामी है हर जीव की जूठन को रक्त में बदलता जीवन की अमृत क्षण देता यज्ञों के द्वारा हर सांस हर धड़कन को उपजाता है अरे इससे बड़ा कोई प्रियतम प्रेमी हो सकता है फिर और भी कहीं कोई विधाता है इच्छा नहीं करता कुछ मांगता नहीं तुमसे तुम उस घर में घुसती हो हर घर में घुसी बैठी हो बेटियों के घर तो तबा, फलानों के घर तो तबा, भूल जाते हो कि कर तुम खुद ही रहे हो क्योंकि दो के बीच में समझौता हो सकता है तीसरा घुसे तो दंगा जारी है नहीं और ये भूल गए तुम कि जो तुम कर रहे हो तुम्हारे और तुम्हारों के साथ और भी तो हैं करने वाले फिर क्या होगा गलती मत करो अपने अपने भीतर आत्मा श्रीराम को देखो भटकने वालों को ठौर नहीं मिलता और जो स्व जगत में स्थिर हो जाता है उसे सब कुछ मिलता है और मेरा स्व है स्व है भरा पूरा वाह्य निमित्त जगत है मैं श्री राम की सौगंध बन के उनका निमित्त बन के सारे सचराचर की सेवा करूंगा और वाह जगत के सारे धर्म उनको अर्पित होकर करूंगा यही इस ब्रह्म सूत्र का अर्थ है अब इसमें आ जाए यह भी वही स्व और निमित जगत की बात है गीता में भी भगवान ने कहा है स्वधर्मेण मरणम श्रेय कि आत्मा की राह में मरना अंतर जगत में वो भी श्रेयस्कर है ब्रह्मांड से जाओगे अनंत पाओगे और पराधर्मों में इंद्रियों के धर्मों से बाहर भागोगे तो ये भयानवह है आवागमन को जाओगे योनि दर योनी भटकोगे भटकते ही रहोगे हाँ तो भाष्यकारों ने उसका ये कर लिया कि स्वधर्म का अर्थ ये है ब्राह्मण क्षत्रियव माने आत्मधर्म हाँ इसीलिए गीता के भाष्य भी देता जाऊंगा हाँ अगर ब्रह्मा जी नहीं मानेंगे तो करनी पड़ेंगे हाँ वरना आप सदी के करीब बैठे हैं हवा के झोंके हैं अरे उड़ जाएंगे कर तुम्हें कुछ भूख मारने की जरूरत नहीं हम तो यहीं चले जाए गोविंद <laughs> हरी हरिओ नारायण तो कहा त्रि अश्विना हि आया है ना तो संधि विच्छेद कर देते हैं जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी है। अश्विना सिंधु भी ही हैश्विना सिंधुतृ तिस् पृथ्वी परा दिवक रक्षे ये ज की ऋचा है ब्रह्म सूत्र हमने जाना अब ऋचा में आते हैं। अर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश ओम आत्मा जो घट वासी है धारण सृजन और संहार के देवता अर्थात आत्मा अश्विना ब्रह्म अग्नियों में ब्रह्म ज्योतियों में सिंधु भी ही, सप्तमा भी ही। सातों ग्रहों पर आठवां तो सूरज है बाकी सात ग्रह सातों ग्रहों पर श्रिया उसने उत्पत्ति को धारण किया या, वही था जो सातों ग्रहों पर जीवन को उतार कर लाया था यज्ञों के द्वारा इन सातों ग्रहों पर यज्ञ की ज्वालाएं ही मां बनी थी और इन्होंने सृष्टि और उत्पत्ति को जन्म दिया था अब इसमें पृथ्वी नहीं थी पृथ्वी पे जीवन नहीं था अन्यत्र कोई सात ग्रह थे ये बड़ी विलक्षण बात है इसमें जो ऋषि ने कही क्योंकि उसने पृथ्वी को अलग कर दिया पृथ्वी ही ऊपरी प्रवाह धरती के ऊपर के, के जो ग्रहों थे जो सप्तलोक थे उन्हीं में सबसे पहले वो यज्ञों के द्वारा जीवन को लाया हा आवाहन के द्वारा उसने सारे जीवन को उतारा और उनको जीवंत किया हविष प्रकृति को सामग्री बनाकर के आत्मज्वालाओं में यज्ञ करता हुआ उसने इन सारे सप्त ग्रहों पर सप्त सिंधुओं पर जीवन को उतारा और प्रकट किया तेसरा और उसके उपरांत सृष्टि के द्वारा पृथ्वी प्रवाह पृथ्वी के ऊपर उन सबको जन्मने के उपरांत दिवो उसी दिव्यता को उस वैष्णवी क्रिया के द्वारा नाकम माने विष्णु विष्णु क्रिया के द्वारा रक्षाओं के साथ धरती पर उतारा और इसे ज्योतिर् में बनाया उसने का कराया आदि में निहित एक शरीर की उत्पत्ति करी इसका मतलब उन ग्रहों पर यह शरीर नहीं है वो वहां के इस शरीर अलग है है ना निहितम भी हितम कि जीव की रक्षा के लिए उन्हें शरीरों को उसने धरती पर प्रदान किया यज्ञों के द्वारा जैसा कि हम पहले भी ऋषि में ही और पूर्व के ऋषियों में पढ़ते आए हैं दूसरे ऋषि ने भी द्वार के अर्थात ब्रह्मांड की बात की क्योंकि द्वार शब्द का प्रयोग उस दरवाजे के लिए है जो पैकुंठ की ओर खुलता है है ना अ गेट वे इसे बहुत से उपरांत में पाश्चात्य जगत में भी विद्वानों ने कहा द सीट ऑफ गॉड एंड गेटवे टू हैवेंस डेस्क कार्टिस्ट ने कहा 1650 में, पचास ने भी है तो कहा तिस् पृथ्वी रूपी प्रवाह दिवो नाकम रक्षित दिव्य शरीर की उत्पत्ति करी जीव की रक्षा के लिए दिवही ज्योतियों से तथा रक्त आदित्य से और ऊर्जा से शक्ति से सब से उसके हितों की रक्षा के लिए उसने उसको एक पुष्ट शरीर प्रदान किया और इस प्रकार उसका घर बनाया वो घर जिससे हम सदा बेघर छे रहे इसी घर में इसी को नहीं माने मानते तो पाप क्यों करते गुनाह क्यों करते सड़ी हुई मनोवृत्तियों में जहर फैलाने असुर बन के क्यों जाते इन राक्षसी मनोवृत्तियों में क्यों आते तो कहा त्रि और यही वो यज्ञ है जो तुम में आत्मा बनके समाया हुआ है यहां पिछली रचाओं के साथ जब हम जुड़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये वही है जिसने ग्रहों पर सृष्टियों को लाया जिसने हर ग्रह को जीवन से वरद किया ग्रहों को उत्पन्न किया फिर ग्रहों को जीवंत किया आज वो तेरे भीतर बैठा है और तुझे भटकना याद है तेरी हर सड़ी सोच बाहर बाहर भागती है क्यों क्या याद नहीं कि मौत तेरा पीछा कर रही है अंधों की तरह भी तुम चलोगे कल वो आंखें भी ले लेगी लाठी पकड़ के चलोगे फिर पैर जाते रहेंगे तो ट्रॉली में चलोगे देखते नहीं हो रोज चलते हुए अब फिर एक एक अंग टूटेगा और सड़सड़ के बिस्तरों पे मरोगे यही तो भविष्य है अब तुम्हारा तुमने खुद ही ये मुकद्दर बनाए हैं तुमने खुद ऐसे कर्म किए हैं उद्धार होगा कैसे और जो हर सांस धड़कन देता रहा जिसे ग्रहों और नक्षत्रों ने जिसकी पूजा की क्योंकि उनको जीवंत करने वाला उत्पन्न करने वाला भी यही है आत्मा यकी है पहली ऋषि में आप वृषा यू थे वंशगा कृष्टि यो रोज सा ईशान अप्रतिष्कुता मधुचंदा कह रहे हैं कि जैसे गायों और बछड़ों से तूने जीवन को उतारा हम चरवाहों को ऋषियों को लाया गोविंद और जैसे तुमने गायों और बछड़ों के समूहों को प्रकट किया उसी प्रकार तूने गगन में ग्रहों और नक्षत्रों को प्रकट किया और चराता है तू बन के सूरज हे सूरज आज हमारे भीतर हमको भी सूरज बना दे हमें अप्रतिष्कुता अपने में मिला दे मिटा दे हमारा संघार कर दे क्योंकि जो तुझ में जलता है वो नया जन्म अवश्य पाता है तो अपना रूप दे दे हमें भी एक छोटा सा सूरज ही बना दे आवागमन से तो छुड़ा दे आपने कहा आवागमन को मेरा मुकद्दर बना दे मैं चौदराहट में नाचूंगा अथवा नाचूंगी जूठे दम्ब और मिथ्या मिथ्याभिमान जीएंगे और हर सांस मौत की काली चादर से कहेंगे कि हम भोजन है तेरा आजा और क्या कर रहे हैं हम सब लोग कि जिसने सृष्टियों को प्रकट किया जिस अग्नि ने वो आज आत्मा होकर हम सब में विराजता है जहां मुझे नित्य सीट मिली हुई है मेरा उससे कोई मतलब नहीं है मुझे गंदे काम करने गंद जगत में जाना है मेरा उद्धार कहां से होना अरे उद्धार उसका भी कोई कर सकता है जो चाहे जिसने गंदगी को ही अपनाया हुआ है उद्धार मांगता ही नहीं उसका कहा कोई क्या कर सकता है उनका उद्धार अब नहीं होना है यह निश्चित बात है हम चाहें तो एक क्षण को बदल सकते हैं भक्ति सस्ती नहीं होती भक्ति इकलौता एकांत विचार है दो मिले तो व्य विचार है, है। गठबंधन धर्म निभाने लगता भक्ति मेरी मेरी अंतर आत्मा से न कि विषांत जगत से भक्ति होती है गाते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल और मालूम क्या गाते हैं अरे मेरा तो गिर पड़ गोपाल बाकी सब कोई है? है क्या बात है वो भी हैरान है बनाए क्या थे बन क्या गए क्या रूप भाई काश हम सुधर सकते और मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि उसके मनाहारी रूप में मन के कोने को सजाकर, एक नीरव एक शांति एक शून्य एक बाउन बसाकर, और उसके मनोहारी रूप में बसकर क्यों नहीं जिया जा सकता इ चटकना मटकना झूठे दम्ब के लिए जहर ही जहर पीना पिलाना क्यों जरूरी है सल में क्या है कि गुलामी के दिनों में धर्मांतरण बहुत होता था अब किसी आदमी को दूसरे धर्म में उतारने का मतलब कि पहले उसे उस धर्म से अधर्मी बना दो तो डी वैल्यू तो वही हो गया नाश तो उसका वही हो गया और लोभ के कारण वो दूसरे में आया तो धोबी का कुत्ता न घर का न खा पेंटेड फॉक्सिस इज द प्रॉपर नेम टू दे कन्वर्ट्स ये कहीं के नहीं रहते हैं। और ये कभी नहीं सुधरते ये रंगी भीड़ है रंगे हैं सियार की कहानी सुने सियार उसका पीछा किया जानवरों ने तो डर के मारे भागा तो रंगरेजवा की नाद में जाए गिरा और घबराहट में कई नादों में फाद गया वो तो रंग बिरंगा हो गया उसमें रंग लग गया जब बाहर निकला तो सब जानो उसको देख के डरने लगे तो उसको बड़ा मजा आया अब वो टाम साहब डिक साहब हो गया <laughs> एक बहुत पुरानी बात बताता हूँ हमारे साथ हॉस्टल में एक लड़का पढ़ा करता था गुलामी के अंतरालों की बात है जब हम ब्रिटिश दास्ता में थे तो वह हमारे साथ पढ़ता था तो उसका नाम था श्याम सक्सेना तो हर वक्त अपनों को गाली दे अंग्रेजों की तारीफ करे और एक दिन जब चर्च से घूम के आया तो टोप लगाए हुए था तो पूछा कि भाई श्याम लाल सक्सेना अब तू क्या हो गया बोला मेरा नया नाम सैमुअल सेक्शन <laughs> और अब उसने जो कहा वो सैमुअल सेक्शन है तो फिर डाक खाने में जाके कह दे कि यहाँ कोई श्यामलाल लाल सक्सेना नहीं रहता जो भी डाक आए श्यामोल सक्सेन के नाम ही आए जाके लिख के दे आया तो घर से उसके बेचारे के जो मनियाडर आए सब लौट गए अब उसके बाप वो बिहार का था वो ये बात कलकत्ते की है तो जब उनको लगा कि सब मनियाडर लौट रहे है कि वहां को है ही नहीं तो कहाँ गया ये मेरा श्याम हुआ तो आए तो ये अपना टोप वो पहने बैठे हुए थे और सब लोग सेक्शन कह रहे थे बोले अगर तुम्हारे पिताजी आ जाएं जाए पूछे क्या किया बोला उससे भी कहेंगे यू शटअप डैम यू गो आउट वगैरह वगैरह और वो घुस आ गई उन्होंने कहा क्या कहेगा <laughs> और फिर उन्होंने बड़ा सा वो बूट निकाला उस जमाने के जो होते थे बड़े बड़े कीले लगी रहती थी, थी। और जो धुनाई करी तो सैमोल फिर श्याम लाल सेक्शन और लेके सब सार इतनी सी चुटिया रखवा के चला गया तो बाहर भटकोगे तो ये गद ही तो होगी तुम्हारी घटिया से घटिया बनोगे और फूले फिरोगे कि हमारा बड़ा सम्मान है सम्मान उसका होता है जो अपने ठिए ठिकाने से नहीं हिलता है जो अपने जड़े नहीं छोड़ता है और वो ठिकाना तुम्हारा तुम्हारी अंतर आत्मा है उस ठिकाने को छोड़ करके असत्य जगत के पीछे विषयांत होके भागना इसकी चिंता उसकी चिंता ये नाटक ड्रामे करना नौटंकी करना तुम्हारा ईश्वर के साथ अपराध और महापाप करना है तुम्हारी अंतरात्मा से और उसे तुम कहते हो कि तुम धर्म निभा रही हर सांस पाप खा रही हो मत भूलना इस बात को जब तुम किसी को एक मूली का टुकड़ा उसके शरीर का एक कोष नहीं बना के दे सकते तो तुम उसका मुकद्दर कैसे लिख सकते हो और जब तुम लिख नहीं सकते तो ये झूठे दंभ और उपाखंड क्यों करते हो मन को शांत करो भीतर चलो हर जगह चौधरी बनने वाले और झूठे दंभ और सम्मान को की खोज में भागने वाले अपने को घटिया से घटिया साबित करते हैं और दुनिया का मजाक बन के रह जाते हैं और कोई उनके पास नहीं खड़ा होता उदाहरण देते हैं एक और छोटा सा क्योंकि फिर भगवान की कथा में आना है कि बनारस में हुआ करते थे एक बड़े दिव्य योगी और नाम था उनका गोपीनाथ कविराज किताबें बहुत लिखते थे चमत्कारिक और रहते थे शमशान घाट में पंचमकारी थे एक अजीब साधना है ये कहां से आई हमें नहीं मालूम कोई कहता पूरब से आई कोई कहता पश्चिम से आई उधर, लेकिन सनातन धर्म का ऐसे कुछ लेना नहीं उस पांच मकारों में क्या है मैथुन वे विचार मुद्रा जानते ही हो मदिरा खूब चलती है वहां और मांस और मछली इन सबको लेकर के और खुला अब मैथुन किया जाए सामूहिक व्यभिचार हो तो इसमें बहुत बड़ी सिद्धियां मिलती हैं और ऐसा इस कदर प्रचार है उनका कि यहां के भी पांच महादेवियां यदा कदा साधना के लिए चली जाती हैं तरीका क्या है कि शराब की बोतलें लाओ और काली माई के मंदिर के आगे टब रखा है उसमें उतार दो अब फिर कप निकालो और पियो और इससे तुम्हें तांत्रिक सिद्धि होगी शराब पी के मांस मछली खा के और मैथुन से जबकि हमारे यहां धर्म है दशरथ कि जिसने दसों इंद्रियों का निग्रह नहीं किया उसने श्री राम को कभी नहीं पाया आत्मा को वो इंद्रियां दीत है और ये उसको वहीं ढूंढने जाती हैं। क्या बात है और जब वो मरा गंदा आदमी था तो बनारस में कोई नहीं जाता था उसके पहले तो चमक दमक में भागे ये लेकिन जब हरे के घर में आग गिरने लगी बेमौत सब मरने लगे तो सबने छोड़ दिया उसको तो वहीं शमशान का एक डोम जो था वो उसका रसोईया था तो जब वो मरा अस्पताल में तो उसकी लाश को छूने के लिए कंपाउंडर भी राजी नहीं थे तो उन्होंने जमादारों से उठा के अस्पताल के बाहर डाल दिया के लिए झापना हम नहीं जानते तो सारे बनारस में लोगों से कहा कि अर्थी के लिए चार लोग आ जाओ तो सबने कहा हम तो उसकी परछाई से डरते हैं वहां गा जाएंगे तो फिर वो हाट में गया वहां से चार मजदूर पकड़ लाया तो जब तक लौट के आया आधी लाश कुत्ते खा गए थे इनके भी खाएंगे और बाकी को उसने कटड़ी बनाया ले जाकर उसने भी गंगा फेंक दिया और अपने पोते को गद्दी पे बिठा दिया अब वो तांत्रिक गुरु है और ये चेलियां हैं उसकी आज यही धर्म कर्म रह गए हैं और कहते हो कि स्वामी जी भक्तिरस की कथा सुना तो अरे भाई एक ठिकाना मिल गया है ये ठिकाना छोड़ दो भक्ति की बात भूल जाओ वो तुम्हारा मुकद्दर नहीं हो सकती भक्ति तो जीवन का अमृत है रस है उसमें विष कहा है भगवान की कथा में आए कृष्ण की कथा में कि देखो जीवन क्या है हमने कहा ना कि लीला कथाओं में हम सब बच्चों को उनके जीवन के स्वरूप भाव पढ़ाते हैं उनको उनके स्व जगत से जोड़ते हैं हां सुर और असुर में सदगुण और दुर्गुणों का परिचय देते हैं और ये कथा इतिहास के साथ भी हम चले कि जब कंस और उसके सब मारे गए हमारी कथा यहीं पर है और उसके बाद उन वो सब मारे गए और महाराज उग्रसेन की इच्छा पर बलराम जी महाराज वसुदेव के उत्तराधिकारी बने और श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन के उत्तराधिकारी बनाए गए तो जब उनका युवराज पद पर वो सजाए जा रहे थे इतिहास अध्यात्म और अपने स्वरूप सबको लेकर के हम महाप्रयाग कर रहे हैं नाना नदियों का प्रयाग ही लीला कथा होता है ये कहना कि हम ताली पीट के भजन गा के चले गए अभी तक इतने भजन गाए तुम्हें सुधार क्या आया पूछो अपने आप से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन क्या आया क्या तुम्हारा झूठ गया क्या तुम्हारा फरेब कपट और लोभ गया ना भजन गाने के साथ जीना भी होता है उन्हीं को अपना मुकद्दर बनाना होता है तभी उद्धार होता है तो जब वो युवराज पद पर सुशोभित हो रहे थे श्री कृष्ण और मैंने ये भी बताया कि वो कंस को मारना नहीं चाहते थे लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि इसके अतिरिक्त अब कुछ हो भी नहीं सकता था अन्यथा और लोग मारते तो कुल का अपमान होता है कि राजवंश का व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति से मारा गया तो एक बहुत बड़ा अपराध हुआ था तो इसीलिए वसुदेव जी ने कहा अकरूर जी ने कहा सॉरी हाँ वसुदेव जी तो जेल में थे कि कृष्ण आगे बढ़ो और इस धर्म को निभाओ अन्यथा सारा वंश कलंकित हो जाएगा और तब बलराम और कृष्ण आगे बढ़ के उन सबको मारा वो तो चाहते थे कि इनके ऊपर मुकदमा चले और उसके बाद इन पर राजद्रोह चले जैसे इन्होंने महाराज उग्रसेन को जेल में डाला वसुदेव गुजरा और उसके बाद जो दंड की प्रक्रिया उसके बाद ही इन्हें दंड दिया जाए लेकिन ये व्यवस्था नहीं हो सकती थी क्योंकि सारा समाज उग्र हो रहा था उसके अपने सैनिक भी उसके खिलाफ खड़े हो गए थे तो कोई भी सैनिक उसे मार सकता था तो भगवान को ऐसा करना पड़ा श्री कृष्ण तो जब उनका रा... जो राजपथ पर वो सुशोभित हो रहे थे तो उनकी मामियां भी आई अस्थि और प्राप्ति पहचानते हो ना ये मेरा है ये और मिल जाए इसका भी ले लू मेरी बात हो जाए ये क्या है अस्थि प्राप्ति और, और लाऊ नहीं देखे घर घर में दिखेंगे सारे घर फूट क्यों रहे हैं इसी महिमा के कारण ही तो अरे सच बोलो भाई हमें उन दिनों की बात याद आती है कि वहां थे तो अक्सर शादी वादी हो एन आर की तो सबको इनवाइट करते थे तो हम भी बुला लिए जाते थे तो एक बार हम बुला लिए गए अक्सर तो जाते ही नहीं थे कौन जाए भीड़ में क्लबों में तो वहां पहुंच गए तो उनका आप भी कुछ कहिए तो हमने कहा हम क्या कहें जितना जानते उतना ही तो कह सकते हैं तो बोले क्या मैंने कहा यही तो कहा जाता है कि मैरेजेस आर सेटल्ड इन वैकुंठ में शादियां तय होती हैं सेलिब्रेटेड ऑन द सॉइल अर्थ धरती पे वो सेलिब्रेट होती है मनाई जाती हैं मैंने कहा उसके बाद मैं यही कह सकता हूँ देन गो टू हेल्प वही तो एक जगह रह गई एंड फिक्स अप योर सेल्फ मर हो जा हाँ, हाँ अस्थि और प्राप्ति तो मिलनी है और मिलेगा क्या तुम्हें तो तुम आई और उन्होंने कहा कि कृष्ण तुम जानते हो तुम जानते हो वासुदेव क्या हम जरा चंद की बेटियां हैं असुर राज की बेटियां हैं और असुर धर्म में नारी को कोई सम्मान नहीं है आज पति हमारे सर से हट गए हैं अन्यथा असुर साम्राज्य में जो विधवा होती है वो किसी की भी रखेल होती है कहीं भी रखी जाती है वो खाली एक इस्तेमाल की चीज भर बन के रह जाती है उसका एक ही धर्म है हर और हलाला है कटे हुए पत्ते की तरह होती है हम वहां सुरक्षित हैं अपने पिता जरासंध के कारण तो वासुदेव हम आपसे प्रार्थना करती हैं कि पिता की छाया ना हटा देना हमारी नहीं तो हमारी भी गति वही होगी जो बाकी स्त्रियों की होती है उन्हें हरम बनना पड़ेगा वो तुमसे कुपित हैं तुम पर आक्रमण तो जरूर करेंगे लेकिन हे श्री कृष्ण तुम उन्हें मारना मत बस हमको भीख में इतना दे दो तो कृष्ण ने कहा कि मैं उनकी हत्या नहीं करूंगा मैं तुम्हें वचन देता हूं युद्ध में परास करने के बाद उनकी पंच क्रिया नहीं करूंगा उनका अपमान भी नहीं करूंगा उन्हें सच सम्मान लौटा दूंगा और मेरे सामने मैं बलराम को भी जरा संत की हत्या करने नहीं दूंगा ये मेरा आपको वचन है और मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि आप मथुरा छोड़ करना चाहें जब आप जानती हैं कि वहां असुरी धर्म में नारी की क्या अवस्था है तो आप यहाँ हमारी आराध्या बन के माधेश्वरी बन कर के भी हम आपको देवगी और यशोदा माँ का सम्मान देंगे आप हमारे पास रहे कहा कि नहीं उससे पिता और कुपित हो जाएंगे हमें जाना पड़ेगा हम मजबूर हैं और वो चली गई। और इस प्रकार भगवान जब युवराज भूषित हुए उत्सव हुए सब कुछ हुआ उस जमाने में ऐसा ही होता था और उसके बाद उनको शिक्षा के लिए गुरुकुल भेज दिया गया तो कृष्ण और बलराम मथुरा से उज्जैन पधारे ऋषि सांदीपनी के जहां ज्योतिर्लिंग भी है महाकाल का और वो उनके आराध्य हैं सांदीपनी के नर्मदा का पावन तट है और अमृत ज्ञान के लिए उन्हें बुलाया गया है उस जमाने में हर बालक शिक्षा के लिए आता था और ऋषि का धर्म है कि उसको उसका स्वधर्म और निमित्त धर्म दोनों स्पष्ट करके पढ़ाए भेद का ज्ञान दे तो ऋषि सादीप नहीं कृष्ण और बलराम के गुरु बनते हैं क्योंकि गुरु नहीं बनेंगे तो ज्ञान कैसे दे पाएंगे वो कैसे ले पाएंगे बालक है भोला मन है अबोध है यही परंपरा लेकिन जैसे ही वो ज्ञान को पूरा करके जा रहे होंगे गुरुकुल से उपरांग होके जाएंगे 12 से 15 साल में तो ऋषि उनको बुलाकर कहेंगे कि देखो वाह ही जगत नियमित जगत है मैंने तुम्हें चारों वेदों में पढ़ाया और मैंने तुम्हें यह भी बताया कि बाहर के पूजा पाठ हवन यज्ञ ये सब तंत्र मंत्र नैमितिक है इनका कोई स्थाई प्रभाव नहीं होता है यहां तक कि यज्ञ हवन पूजा आदि भी वाही जगत में नैमितिक होने के कारण भौतिक सुखों की वृद्धि कर सकते हैं उसके जीवन में इच्छित भाव ला सकते हैं वो पुष्प प्रकट कर सकते हैं उनका शुभत्व कर सकते हैं लेकिन ये बाहर का कोई भी यज्ञ हवन अनंत की राह नहीं दे सकता क्योंकि निमित जगत में नैमितिक फल ही होते हैं और क्योंकि वाहि जगत में मैं तुमसे बाहर हूं निमित जगत में हूं तुमने मुझे धारण किया है तो सुनो मैं तुम्हारा मात्र निमित गुरु था और उस निमित का अर्थ था कि तुम्हें वो ज्ञान दू और वो मैंने दिया तुम्हारा सत्य रूप गुरु तुम्हारा अंतर है अपने अपने भीतर जाओ ह हाँ। अभी बात अलग है कि कटोरा पीने की आदत हो गई हो तो दूसरी बात है तांत्रिकों के यहां नहीं तो अपने अपने भीतर जाओ क्योंकि एक ही गुरु है और वो आत्मा है वंदे हृष्णम जगत गुरु महाज कहते हो देव गुरु बृहस्पति ही तुम्हारे गुरु हैं सभी देवताओं में एक ही गुरु हैं और बृहस्पति हैं बृहस्पति जो ब्रह्म ज्वालाओं से ओताप्रोत आत्मा में वास करे उसे बृहस्पति कहते हैं बृहस्पति माने बृहद बहुत सारा असंख्यान्त जो ज्योतियों का अधिपति है जो आत्मा में बैठा हुआ आत्मज्ञान है वही बृहस्पति है शब्द आर्थ करोगे तो खुद ही समझ जाओगे क्योंकि संस्कृत संस्कारों की भाषा है तो यहां हर अक्षर संस्कारित है अर्थ लेके चलता है संस्कार विहीन भाषा में कोई अक्षर नहीं होता तो शब्द कैसे होगा इसीलिए इसे विश्व की पूर्ण भाषा कहा गया है बाकी सब भाषाओं में अपूर्णता है ये प्रकृति के असंख्यों संस्कारों को उसे समृद्ध होती हुई वरद होती हुई सचराचर के सारे संस्कारों को नियमन को लेती हुई जब एक भाषा का रूप पाती है तो उसे हम संस्कारों से संस्कृत कहते हैं संस्कारित है तो संस्कृत है बोलो समझ में आता है तो। अक्षरों को शब्दों को सब को समझो और ये बहुत बड़ा संबल बन जाते हैं साधना की राह में। फिर कोई भी गलत बात आधे रास्ते में दिख जाती है कि ये मैली है और हम उधर से हट जाते हैं पाप नहीं करते फिर। इसे जरूर समझो तो कहा तो गुरु बनते हैं और जब वो जाने लगते हैं तो कहा कि जब आत्मा ही गुरु है मैं तो निमित्त था तुम्हारा इसलिए मैं तुम्हें गुरु ऋण और भाव दोनों से तत्ण मुक्त करता हूं ये नहीं कि अभी इतनी फीस और ले गया तब सर्टिफिकेट दूंगा बोला ऊपर का भी ला ऐसा नहीं होता था ऐसा नहीं होता था तो भगवान वसुदेव पधारे हैं और यहीं उनका पहली बार यज्ञोपवी संस्कार हुआ है क्योंकि यज्ञोपवी संस्कार जनेऊ जिसे आप कहते हैं वो घरों में नहीं होते हैं वो गुरुकुल में ही होते हैं ऋषत्व के वर्ण के लिए आत्मज्ञान रूपी गुरुत्व को पाने के लिए जब गुलामी के अंतरालों में सभी ऋषि कुल, सब समाप्त हो गए नष्ट हो गए मिटा दिए गए जला दिए गए एक एक विश्वविद्यालय 40-40 दिन तक धू धू कर जले और सब नष्ट हो गया और देश गोलामी के आंधी आंधी में आ गया वहाँ से मदरसों में आप लौटे तो ये शिक्षा समाप्त हो गई तो घरों में ही जनेऊ को एक रूढ़ी के रूप में एक परंपरा के रूप में आप लिभाने लगे अर्थ आप भी नहीं जानते बक देते हैं तो सुशांपनी ऋषि कहते हैं गोविंद ये लीला जगत है श्री कृष्ण मैं आज आपका गुरु बना ज्ञान ज्ञान जबकि ज्ञान की सारी धाराएं आप ही से प्रस्फुटित होंगी फिर भी जगत लीला है नाटक है मैं आपका नाटकीय गुरु बनता हूं है दोनों उनको दंडवत प्रणाम करते हैं सुना तुमने स्वयं परमेश्वर भी आते हैं तो विनम्र है हमने थोड़ी सी तंत्र पढ़ लिया आ तो ऐठ गए हमसे जैसा कोई छोड़े ना जो चाहे सो कर डाल जरा सी पैसे मिल गए पग एक बढ़िया नौकरी मिल गई तो धरती पर पाँवे नहीं पड़ते और यहाँ प्रभु आए हैं दंडवत खड़े हैं सांदीपनी ऋषि के चरणों में पड़े हैं और सादीपनी की भी विनम्रता देखो वो कह रहे हैं ज्ञान की अजस्त्र धाराएं सहस्त्र सहस्त्र फूटेंगी जहां से ऐसी दिव्य विभूतियों को महाराज उग्रसेन में ज्ञान दूंगा ये तो मुझे सम्मान और सौभाग्य देने आए मैं धन्य हो गया परमेश्वर भी विनम्र हैं और सादीपनी भी विनम्र हैं और हम सब एठे हुए दम्भ के रावण हैं हम सब किसी की अच्छी बात को सुने तो भड़क जाते का क्यों कह दिया? का ठाकुर स्वाती कहे तो बाबा गोविंद सदा विनम्र रहो विनम्रता में रहो और वेद तुम्हारे ग्रंथ हैं इन्हें इनको तुम नहीं पढ़ोगे जानोगे तो तुम सी क्लास सिटीजन ही तो रहोगे इस धरती पर हाँ ए क्लास में तुम्हारे पहले आका हो जाएंगे बी क्लास में दूसरे आका हो जाएंगे और सी क्लास में तुम आ जाओगे थोड़ा अपनी भी क्लास बनाओ भाई ऊपर उठाओ अपने आप को कि नारायण कुछ भी हो जाए गोविंद हम स्व जगत ही जियेंगे और जैसे घर गृहस्थी के लिए बाहर के निमित जगत नौकरी आदि भी करनी होती है तो हे हरि, हम तेरे निमित होकर सारे सचराचर की सेवा करेंगे किसी के साथ बुरा नहीं करें किसी को आहत नहीं करेंगे किसी के विश्वास में विष विश्व नहीं डालेंगे क्योंकि वो विष लौटेगा तो वो फिर हमको देखना भी तो नहीं चाहेंगे तो सबके साथ भरोसा जीतेंगे विश्वास जीतेंगे और गंदे सड़े हुए रास्तों पर गंदी सड़ी सोच में हम कभी नहीं जाएंगे और उसका एक ही तरीका है एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए तुम्हारी इस मनोहारी बाल छवि को हे गोविंद हे वैकुंठ नाथ अब हम नहीं जाने देंगे भक्ति एक ही में होती है और हम तो आधे अधूरे हैं तुमसे जुड़ेंगे तभी तो एक होंगे